बीच में बंदर ईव चित्रीन कलापा तानजोक गांव में नारियल के खेतों के पास मोहम्मद और हाशिम के घर आमने सामने खड़े थे अभी मोहम्मद और हाशिम अच्छे दोस्त थे लेकिन अब ये दोस्त नहीं थे इसकी एक लंबी कहानी है लेकिन गनीमत है कि मोहम्मद को अपना बंदर मिला और हाशिम को अपनी साइकिल मिली रोजाना मोहम्मद सबसे पहले अपने घर से बाहर निकलता था उसका बंदर अपनी रस्सी के साथ उसकी बगल में चलता था वैसे बंदर को चलने से नफरत थी और अक्सर था। और फिर मोहम्मद उसे केले या मुठी पर मुंगफली का लालच देकर उससे चलने का आग्रह कर करना पड़ता था अक्सर हाशिम अपनी साइकिल पर उनके सामने से गुजरता था यह दुख की बात है कि तुम इतने धीमे हो हाशिम कहता था जब तक तुम खेत में पहुंचोगे तब तक मैं अपने नारियल इकट्ठे भी कर दूंगा मोहम्मद जवाब देता देखो तुम्हें खुद काम करना पड़ेगा मूर्ख आदमी जबकि मेरे पास काम करने के लिए एक चतुर बंदर है लेकिन लेकिन चतुर बंदर चुप रहता था जब वे खेतों में पहुंचते तो हाशिम पहले से ही नारियल के पेड़ों पर चढ़ा होता था फिर मोहम्मद अपने बंदर को काम करने के लिए पेड़ पर भेजता था नीचे से यह जानना कठिन होता है कि कौन हाशिम है और कौन बंदर है वो चिल्लाता था वैसे मेरा बंदर ज्यादा नारियल तोड़ता है दिन के अंत में मोहम्मद अपने नारियलों को एक बांस में फंसाकर कंधे पर लटकाता था फिर वो और बंदर धीमी गति से वापस ताजो कलापा की ओर चलते थे जल्द ही उन्हें अपने पीछे से साइकिल के पहियों की आवाज सुनाई देती थी और फिर मोहम्मद बंदर को रस्सी बंदर की रस्सी को हल्का झटका देता था अब बिल्कुल मत बैठना और भूल भी मुझे पीछे मुड़कर मत देखना बंदर और बंदर ने वैसा कभी किया भी नहीं जब हाशिम साइकिल पर उनके पास से तेजी से गुजरता तो बंदर और मोहम्मद एक तरफ खड़े हो जाते थे हाशिम के नारियल उसकी साइकिल के हैंडल बार से लटके होते थे यह बहुत बुरी बात है कि आप अपने बंदर की पीठ पर सवारी नहीं कर सकते आशिम चिल्लाता था नारियल ढोना उस आदमी के लिए कोई बड़ा काम नहीं है जो लोगों को दिन भर मेहनत करते हुए देखता है मोहम्मद जवाब देता आशिम के गुजरने के बाद मोहम्मद कंधे का दर्द कम करने के लिए अपने डंडे को दूसरे कंधे पर रखता था गधे की पूछ वो बड़बड़ा उसकी साइकिल में जंग लगे उसकी साइकिल सड़े लेकिन बंदर कुछ भी नहीं कहता था घर पहुंचकर मोहम्मद अपने बंदर को एक लंबी रस्सी से बांध देता था और उसे भेड़ उसे पेड़ में अपने ट्री हाउस में जाने देता था उनकी बेटी फातिमा बंदर को खिलाने के लिए केले और अमरूद लाती थी और उसके अन्य बच्चे नारियलों की एक नुकीली कील पर ठोक कर नारियल की भूसी निकालने में मदद करते थे बगल के बरामदे पर हाशिम आराम से लेटा होता था क्योंकि उसके नारियलों की भूसी पहले ही निकल चुकी थी फिर एक सुबह जब हासिम और बंदर अपने अपने पेड़ों पर थे तब मोहम्मद ने कराह सुनी क्या वो बंदर की कराहट है वो चिल्लाया पर बंदर ने कोई जवाब नहीं दिया मोहम्मद ने सूरज की चौंधे में अपनी आंखें मिचकाई और रस्सी को हल्के से खींचा बंदर नीचे आओ बंदर ने पेड़ के तने को अपनी बाहों से जकड़ लिया और वह जोर से कराने लगा इसलिए मोहम्मद खुद पेड़ पर चढ़ा और फिर बंदर को नीचे लेकर आया नीचे उतर बंदर जमीन पर लुढ़क गया क्या तुम बीमार हो बंदर मोहम्मद ने पूछा बंदर ने अपना सिर पेड़ के तने पर पटका मोहम्मद ने बंदर को खड़े होने में मदद की एक छाया ने सूर्य की रोशनी को रोक दिया मुझे बंदर बीमार लगता है डगमगाते हुए, डगम हुए भारी बंदर को उठाया क्योंकि बंदर अपने आप नहीं चल सकता है इसलिए मेरे लिए उसे ले जाना बहुत भारी होगा मेरे पास उसे शहर तक ले जाने का कोई तरीका नहीं है बंदर एक आज्ञाकारी प्राणी है मैं उसे और आपको दोनों को अपनी साइकिल पर ले जाऊंगा मुझे बंदर से कोई भी शिकवा नहीं है मुझे केवल बंदर के मालिक से शिकायत है मोहम्मद ने उसकी बात मानी देखो मैं तुमसे अपने लिए कोई एहसान नहीं लूंगा लेकिन यह एहसान मैं अपने बंदर की खातिर जरूर स्वीकार करूंगा फिर मोहम्मद साइकिल के डंडे पर और बंदर उसके घुटनों पर बैठा हाशिम ने पैदल चलाया पहिए घूमते रहे और जल्दी मीलों की दूरी तय करके साइकिल शहर पहुंची हाशिम ने कारों और बसों और बैलगाड़ियों के बीच में से अपना रास्ता पिरो मंदिर सुल्तान के कुए और फूल बाजार होकर बंदर डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंचा मैं बंदर को अंदर ले जाने में आपकी मदद करूंगा उसने मोहम्मद से कहा मोहम्मद ने अपनी आंखें नीचे रखी बंदर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है दोबारा फिर से अपने दांत दिखाए जब डॉक्टर से एक मूंगफली बाहर निकाली और मुझे लगा की तुम एक चतुर बंदर हो मोहम्मद ने डांटा मुंगफली खाने के लिए होती है कान में डालने के लिए नहीं फिर बंदर ने अपना सिर खुजलाया और मूंगफली खा ली मोहम्मद मुस्कुराया यह अच्छी बात है कि आपका बंदर फिर से ठीक हो गया आसिम ने कहा अब हम जा सकते हैं वे बाहर चले गए तुम्हारी साइकिल कहां है मोहम्मद ने पूछा कोई ले गया लगता है किसी ने मेरी साइकिल चुरा ली इसमें तुम्हारी और तुम्हारे बंदर की ही गलती है हाशिम ने कहा मोहम्मद ने आंखें फाड़कर देखा चलो बंदर यह अच्छा है कि तुम ठीक हो और अब चल सकते हो उसने बंदर का हाथ पकड़ा और चलने लगा आशिम भी उनके पीछे पीछे चला जल्दी बंदर जो चलने में चलने से नफरत करता था बैठ गया अरे आशिम ने कहा आलसी बंदर ऊपर मोहम्मद गल जाए बंदर ऊपर जानता था वो जानता था कि ऊपर का मतलब चढ़ना होता है फिर पर्यटकों ने ताली बजाई पैसे फेंके जो सड़क पर खनखनाने लगे बिल्कुल मंदिर की चांदी की घंटी हो जैसे मोहम्मद ने अपनी ठुड्डी को सहलाया लोग इस मूर्ख बंदर को पैसे क्यों दे रहे हैं उस सिक्कों को इकट्ठा करने के लिए नीचे झुका लेकिन बंदर उससे ज्यादा तेज निकला बंदर ने सिक्के इकट्ठे किए और उन्हें हाशिम के पैरों के पास रख दिए अपने पंजों से आशिम ने सिक्के मोहम्मद की ओर खिसका दिए लेकिन बंदर कूदा और उसने फिर से सिक्के हाशिम के पैरों के पास रख दिए इसका मतलब है कि ये सिक्के तुम ही रखो मोहम्मद ने कहा मैं इन पैसों को नहीं रख सकता हाशिम ने कहा इन्हें तुम्हारे बंदर ने कमाया है देखो तुम्हारी साइकिल चोरी हुई है और सिक्के उसके लिए बहुत थोड़ा सा मुआवजा है हाशिम ने सुझाव दिया हम चलते समय इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और फिर वे घर की ओर चल पड़े जल्द ही चलने से नफरत करने वाला बंदर जमीन पर बैठ गया और फिर मोहम्मद और हाशिम दोनों ने अपने हाथ जोड़कर बंदर के बैठने के लिए आचम बनाया वास्तव में कोई भी बोझ भारी नहीं होता जब कोई और उसे साझा करे मोहम्मद ने धीरे से कहा क्या तुम्हें याद है हाशिम कि हम कभी एक दूसरे से तमाम बातें साझा करते थे वो दिन बहुत अच्छे थे हाशिम ने कहा बंदर में एक आदमी से दूसरे आदमी को देखा और फिर उसने अपने दांत दिखाए मुझे लगता है मोहम्मद ने अंत में कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ नारियल इकट्ठा करो और बंदर भी तो फिर दो के बजाय तीन लोग काम करेंगे फिर हमारे पास बेचने के लिए अधिक नारियल होंगे और फिर कुछ समय बादल खरीद पाएंगे और फिर, फिर हाथ मिलाते हुए उन बंदर को नीचे रखा फिर दोनों ने बंदर के बंदर से हाथ मिलाया और कुछ समय बाद उन्होंने सच में एक नई साइकिल खरीदी और फिर चीजें वैसी ही हो गई जैसे वे पहले थी शायद पहले से कुछ बेहतर